हमारे देश में धर्म और सांसारिक अभ्युदय के बीच जो अलंग तथा कृत्रिम भेदभाव की सृष्टि हुई है विवेकानंद के मत में वही हमारी अवनति का प्रधान कारण है वस्तुतः दोनों के बीच कोई प्रभेद नहीं है वरन धर्मवृद्धि के फलस्वरूप जागतिक उन्नति भी स्वतः ही होना वांछित है अनिवार्य है इन प्राणप्रद तथा प्रगतिमूलक उपदेशों का कर्म क्षेत्र में उपयोग न करने के कारण ही हमारी भौतिक प्रगति नहीं होती हमारे बुद्धि है हाथ नहीं है हमारे पास वेदांत तत्व तो है पर उसे कार्य रूप में परिणित करने की क्षमता हमें नहीं है हमारे ग्रंथों में महान साम्यवाद है पर व्यवहार में महान भेदबुद्धि है भारतवर्ष में ही महान निस्वार्थ निष्काम कर्म का प्रचार हुआ है परन्तु व्यवहार में हम अत्यंत निर्दय अति हृदयहीन है अपने इस मांस पिंड रूप शरीर को छोड़ और कुछ भी नहीं समझ सकते धर्मानुभूति का यथार्थ तात्पर्य समझ लेने पर हम लोग भी विवेकानंद के स्वर में स्वर मिलाकर कहेंगे जिस ज्ञान के द्वारा भवबंधन से मुक्ति मिलती है उससे साधारण सी ऐहिक उन्नति क्यों नहीं होगी अवश्य होगी सामाजिक जीवन के ही समान व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय धर्मानुष्ठान और कर्म संपादन के बीच कोई मिलन सूत्र नहीं है नहीं है उसी सूत्र को पुनः स्थापित करने के लिए व्यवहारिक वेदांत की आवश्यकता है तुम्हारी पत्नी रहे इसमें दोस्त नहीं परंतु तुम्हें उसमें ईश्वर दर्शन करना होगा पुरुष नारी के प्रति और नारी पुरुष के प्रति जिस प्रेम के कारण आसक्त रहते हैं वही प्रेम भगवान को अर्पित करना होगा संसार में जितने भी प्रकार के संबंध है उन सभी को इस भगवत दृष्टि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनाना होगा इतना ही नहीं जीवन का प्रत्येक कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार संपन्न करना होगा क्योंकि वस्तुतः कर्म करण करता कर्मफल आदि सब कुछ ब्रह्म ही है भारतवर्ष की अधोगति का एक कारण और है हमारी कूप मंडुक जैसी संकीर्णता जिस दिन से भारत ने मृक्ष शब्द का आविष्कार कर अपने राष्ट्रीय जीवन के चारों ओर दुर्लंघ दीवार खड़ी कर ली उसी दिन से उसकी औनति शुरू हो गई कोई व्यक्ति या राष्ट्र औरों से अपने आप को पूर्णतया पृथक रख कर जीवित नहीं रह सकता इसीलिए विवेकानंद ने आह्वान किया अपने संकीर्ण बिल से बाहर आकर देखो सभी राष्ट्र कैसे उन्नति कर रहे हैं क्या तुम लोग मनुष्यों से प्रेम रखते हो तो फिर आओ और प्राण पर से अच्छा बनने का प्रयास करो दूसरों के साथ मिलने के लिए उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए हम लोग सिर्फ इसी बात का प्रचार नहीं करते कि अन्य धर्मों से विद्वेष न करो हम लोग सभी धर्मों को सत्य मानते हुए उन्हें पूर्णतया अपनाते हैं और सिर्फ प्रचार ही नहीं उनका जीवन में पालन भी करते हैं फिर इस आदान प्रदान में भिक्षुक जैसी मनोवृत्ति का पूर्ण त्याग कर देना होगा समान स्तर के हुए बिना मित्रता होना कदापि संभव नहीं यदि तुम लोगों को अंग्रेजों और अमेरिकनों के समान होने की इच्छा हो तो जिस प्रकार उनसे सीखना होगा वैसे ही उन्हें सिखाना भी होगा अंत में यह भी स्मरण रखना होगा कि यद्यपि विवेकानंद भारतवासी थे और भारत की उन्नति के लिए प्राण प्रयास करते थे तथापि उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया आध्यात्मिक अनुभूति ही उनके सारे कर्मों एवं प्रचार का उद्गम था इसी विवाद विच्छेदहीन प्रेम राज्य में अधिष्ठित रहकर और प्रतिक्षण निखिल व्यापी अद्वैत सत्ता की अनुभूति करते हुए विवेकानंद कह गए हैं यह न भूल जाना कि मेरा प्रेम केवल भारत के प्रति ही नहीं सभी देश के लोगों के प्रति है बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार अमेरिका पहुंचकर वे पूर्वत उद्यम के साथ कार्य नहीं कर सके तथापि वे चुप भी बैठे नहीं रहे रिजले मैनर में लेगेट दंपति के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद आठ नवंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क की, की एक सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दिया तत्पश्चात नगर और आसपास के स्थानों में एक पक्ष प्रचार करने के बाद वे अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर चले वहाँ लॉस एंजल्स ओकलैंड सैन फ्रांसिस्को आदि स्थानों में लगभग छह महीने तक रहकर कैलिफोर्निया प्रदेश में वेदांत का वीजारोपण किया जो परिवर्ती काल में विकसित होकर अनेक महावृक्षों के रूप में परिणित हुआ कैलिफोर्निया में रहते समय उन्हें लेगेट दंपति से संवाद मिला कि पेरिस में धर्म इतिहास सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला है लेगेट दंपति का उस समय वही उस समय वही रहेंगे और स्वामी जी स्वामी जी को अपना स्वास्थ्य सुधारने तथा समाह में भाग लेने वहां जाना होगा इस आमंत्रण को स्वीकार कर स्वामी जी पूर्वक फ्रांस जाने की तैयारी में लग गए और तदनुसार कैलिफोर्निया का कार्य समाप्त कर कुछ दिन तक डिट्राइट और शिकागो में वेदांत प्रचार करते हुए न्यूयॉर्क पहुँचे वहां पर भी कुछ दिन तक व्याख्यान आदि देने के उपरांत छब्बीस जुलाई उन्नीस ईस्वी को उन्होंने जहाज द्वारा यूरोप के लिए प्रस्थान किया यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि उस समय स्वामी जी का स्वास्थ्य लगभग टूट चुका था फिर भी उनकी कार्यक्षमता असीम थी विशेषकर उनके अदम्य मनोबल के सामने सारी बाधाएं हार मान लेती थी फ्रांसीसी भाषा से उनका पहले से ही थोड़ा सा परिचय था परंतु यह पर्याप्त नहीं था सभा में भाग लेने का निश्चय करने के बाद वे अत्यंत मनोयोग से दो मास तक उस भाषा का अध्ययन करते रहे फिर पेरिस पहुंचकर वहां के शिक्षित समाज के साथ वार्तालाप आदि के द्वारा उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया बाद में उन्होंने उसी भाषा में व्याख्यान द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को विस्मित कर दिया इस सभा में शुद्ध भारतीय भावधारा का प्रतिनिधित्व करने की विशेष आवश्यकता थी परंतु इससे भी अधिक लाभ की बात तो यह हुई कि बहुत से शिक्षित गण व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर आकृष्ट हुए इस प्रकार लगभग तीन महीने तक फ्रांस में रहकर भावों का आदान प्रदान करने के बाद स्वामी जी ने पूर्व यूरोप की यात्रा की लाइसन दंपति श्रीजूल बोवा मादाम कालवे और मिस मैकलाउड भी उनके साथ चले वियना, हैंगरी सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया होते हुए ये सभी लोग कॉन्टेंटोनोपल पहुंचे वहां से वे एथेंस और फिर मिस्र गए मिस्र में आकर स्वामी जी का मन भारत लौटने को व्याकुल हो उठा उनकी अंतरात्मा कहने लगी कि श्री सेवियर अब इस लोक में नहीं रहे और इस विचार ने उन्हें अशांत कर दिया अतः सबसे पहला जो जहाज मिला उसी में वे बंबई आ गए तथा 9 दिसंबर उन्नीस ईस्वी की रात को बिना पूर्व सूचना दिए बेलूर मठ में आकर अचानक प्रकट हुए